शांति, शांति, शांति, शांति, ठीक है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन उसको नहीं पहचानते वो चीज के बारे में उस अस्तित्व के बारे में उस व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है और पूरा जो जिसको रचयिता कहते हैं भगवान कहते हैं ईश्वर अल्लाह कहते हैं अलग अलग नाम से पावर कहा गया है लाइट हाउस कहा गया है ये कई चीजें उनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं ठीक है, है? और इन सारे नाम जो भी है एक बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग इसमें आता है कि जहां पर नाथ और ईश्वर शब्द लास्ट में होगा जिस शब्द में नाथ एंड ईश्वर शब्द जोड़ा जाता है अंत में वो सब परमात्मा के नाम है ठीक है और उसके साथ साथ में उनके गुण जुड़े हुए हैं। नाक मना पिता को कहा जाता है और ईश्वर मना ईश्वर भगवान को कहा जाता है अल्लाह को कहा जाता है ठीक है तो को कहा जाता है हम्म हम्म तो ऐसे बताया जाता है इनके कितने नाम हैं, वो अनगिनत नाम है ठीक है जिसने जैसा हम किया वैसे नाम उनको दे दिया गया ठीक है हम्म अब हम लोग सृष्टिकर्ता दी बेनिफिक होल वर्ल्ड मतलब सारे विश्व का कल्याण करता है और उसको जनरली एक कॉमन शब्द याद करते हैं हम लोग भगवान को शिव कहते हैं ठीक है अब ये शिव जो नाम है परमात्मा का है और शिव का अर्थ समझना बहुत जरूरी है नाम से ज्यादा अर्थ बहुत काम करता है वो है शिव माना कल्याणकार संस्कृत में शिव शब्द को कल्याणकारी के भाव से यूज किया जाता है तो ये सबके कल्याण करते हैं इसीलिए उनको शिव कहा गया है इनका काम ही है कल्याण करना हुआ को रास्ता दिखाना अंतकार को प्रकाश से अलोकित करना इसलिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंदेश विनाश उनका नाम शिव है शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी ठीक है जी जी बहुत सारे लोगों ने जो भी बड़े बड़े नाम दिए हैं उसके पीछे रहस्य है कहीं न कहीं एक सकारात्मक शक्ति हमें मिलती है उनके द्वार ठीक है दुख से सकारात्मक हाँ सकारात्मक कहोत्म की भावना कहो ऊर्जा उससे जिससे हमें एक शक्ति मिलती है और हम थोड़ा सा शक्तिशाली बन जाते हैं और हिम्मत आ जाती है हर चीज को करने के लिए ठीक है अब बात आती है शिव उनका नाम है और उनका रूप है ज्योति समान उनको कहते हैं ज्योति बिंदु बिंदु हम्म ज्योति बिंदु ज्योति तो बिंदु हम्म तो ज्योति बिंदु शिव परमात्मा परम पिता उनको गॉडफादर भी कहते हैं है ना फादर शिवा क्योंकि सभी आत्माओं का जो पिता है वो शिव है अब आत्माएं बहुत है एक बड़ा डिफरेंस ये है कि उनके नाम नहीं है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है ये परमात्मा एक है और उनका नाम है आत्माएं अनेक हैं उनका कोई नाम नहीं है hmm. ठीक है और आत्माओं के नाम भी पढ़ते हैं तो वो टेम्परेरी होते हैं जो जो भी ड्रेस वो पहनते हैं उस ड्रेस का नाम होता है शरीर का नाम hmm. तो ये रिफरेंस समझना जरूरी है और hmm. उनको निराकार कहते हैं ठीक है मतलब उनका कोई स्पेसिफिक आकार ऐसे बना हुआ नहीं है ठीक है एक लाइट हाउस है पॉइंट ऑफ लाइट सिंपल जहां से एनर्जी जनरेट होता है और जितना चाहिए मर्जी आप उससे जनरेट वो एनर्जी ले सकते हैं इसलिए उनको दाता कहा गया है और वो आप हमेशा देंगे आपको वो आपसे लेंगे नहीं कुछ क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है हम्म अगर वो शरीर लेते तो जरूरत पड़ता उनको <laughs> वो शरीर में भी आता नहीं है है ना जन्म जन्म मरण से न्यारा है हम्म हम्म जन्म मरण से न्यारा है कुछ पांच चीजें हैं जो उनको हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं एक जन्म मरण से न्यारा अकर्ता अभोक्ता है निराकार है, हुँ। हुँ। है, दाता है, निरा है, है, निराकार जन्म मरण से न्यारा है जन्म से परे परे, है, ना? आ, परे। परे है। आ, दुख हरता दुख करता दुनिया में ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है कि आपके मन के दुख हर जाए एक परमात्मा है जो आपके दुख को हर सकता है सुख दे सकता है ठीक है तो इनको वो ब्लॉटिंग पेपर भी कहते हैं <laughs> वो सारी चीजों दुख निकाल लेता आत्मा दुखी हो जाएगी उतना सुख वो उसको देने का इनका काम है उसके अंदर से दुख निकाल लेने का ठीक है प्यूरिफायर है एक बहुत अच्छे प्यूरिफायर है परमात्मा के बारे में काफी मना मान्यता ऐसा है कि वो सब कुछ कर सकता है लोगों की मान्यता ऐसा है है ना हम्म लेकिन ऐसा सही भी नहीं है कर तो सब कुछ सकता है लेकिन वो वैसे नहीं करते जैसे भूखा है तो उसको खाना खिला दे हैं नौकरी नहीं तो नौकरी लगा दे बच्चे नहीं है तो बच्चे बनवा दे <laughs> लोग ये चीजें मांगते हैं ना उनसे हम्म hmm, right. बारिश नहीं आने तो बारिश है ना तो परमात्मा को कई चीजें कई भावनाओं से लोग याद करते हैं हम्म uh हम्म -huh. लेकिन वो सब चीजें परमात्मा करता है क्या नहीं करता है ना हम्म uh -huh. परमात्मा जो है छोटी चीजें ना उनके लिए ये सारी चीजें आपको तो बच्चे नहीं बच्चे का नौकरी नहीं है नौकरी मिलना चाहिए ये बहुत छोटी चीज है इट इज नॉट इन उनके कैटेगरी में आता ही नहीं है क्योंकि वो बड़ा बड़ा है ना बहुत बड़ा वो चाहे तो आपको एक सेकंड में राजा बना सकता है ये उनके हाथ में आप बोलो मैं को राजा बनना है तो भगवान बना देगा आपको <laughs> तो हाँ, छोटी छोटी चीजों के लिए परमात्मा इंटरफेयर नहीं करता ये हमारे कर्म फिलोसफी के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए वो चीजें आप अच्छा पढ़ाई करो आप थोड़ा मेहनत करो आपको नौकरी मिल जाएगा है ना और कुदरत में जो भी चीजें है उसको स्टेबल करो बारिश के लिए आप पेड़ पौधे लगाओ बारिश आ जाएगी वो तो सिस्टम है कुदरत का वो बना के रखा हुआ है आपके लिए आपके लिए ईश्वर ने ऑलरेडी दे दिए वो चीजें हाँ बाकी आप भूल गए या आपके मिस्टेक से जो चीजें हो गया उसके लिए तो आप खुद जिम्मेवार है, है ना हुँ। हुँ। तो वो सब चीजों में परमात्मा इंक्लूड नहीं होते मना वो चीजें करने नहीं आता है ठीक है तो परमात्मा जो है वो पूरा ही दुनिया का कायाकल्प करने आता है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आता है ठीक है तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है ठीक है ब्रह्मा के द्वारा वो रचना करेंगे सृष्टि का रचेता रचना भी किसी और से करते हैं क्योंकि उनका कोई अपना शरीर नहीं है और शंकर के द्वारा विनाश करते हैं विनाश करते में ही है लेकिन उनका करते में बताया जाता है कि जब वो आते हैं तो सारी हाँ। दुख दर्द देने वाली चीजें जो है खत्म हो जाती है अपने आप ही खत्म हो जाती है। ये ऐसा है जैसे कि एक मकान बनाना है आपको टेम्परेरी आप आप खुद के मकान में रह रहे हैं लेकिन वो पच्चीस तीस साल के बाद उसकी जो है डिमोलेशन हाँ रिनोवेशन करना है तो रिनोवेशन करते वक्त कुछ चीजें खराब होती है तो फेंक देते हैं ना सेम परमात्मा जब इस सृष्टि को नया बनाते हैं तो पुरानी सृष्टि का अपने आप ही विनाश हो जाता है उसमें कोई कर्ता नहीं है ठीक है तो वो क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ है विनाश जो है परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उनके कर्तव्य में, में वो डाल दिया जाता है वो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना देते है ऐसा बताया जाता ठीक है अब परमात्मा का निवास स्थान कहाँ पर है हेलो जी जी सुन ली मैं परमात्मा कहाँ रहते हैं कहाँ रहते हैं? <laughs> मैं पूछ रहा हूँ आप, आप मेरे से पूछ रहे हैं उसका स्थान हमने बिंदु बोला था ना हमारे इन बिटवीन आईब्रोज नहीं परमात्मा इट इज आत्मा जो आप बोल रहे हैं परमात्मा वो उनके धाम जैसे वो जैसे हमने कल डिस्कस किया था तीन धाम है जो सबसे ऊपर तो वाले ठीक है जैसी शांति धाम बोला था शांति धाम परम धाम शांति धाम में रहते हैं उसके अलग अलग नाम हैं शांति धाम भी है परम धाम भी है परम है ऊपर सुप्रीम रहता है परम कहते हैं उन्हें परम धाम कहते हैं उनका स्थान लोग भी कहते हैं शांति लोग भी कहते हैं ठीक है हम्म हम्म कई नाम है ठीक है ओके परम राम राइट आंसर कोई बात नहीं अब परमात्मा जो है उनका रहने का स्थान परम है और हाँ। वो अपना कर्तव्य करने के लिए संगम पर आते हैं वो इस सृष्टि में जैसे कोई फिल्म आप देखते हैं तो पूरी फिल्म में कुछ स्पेशल अपीरियंस होता है उस व्यक्ति के आने से सारी स्टोरी समझ में आ जाता है और स्टोरी ठीक हो जाती है वैसे ही सृष्टि के पूरे साइकिल में परमात्मा का एक ही बार आना होता है नॉट ऑल द टाइम ठीक है एक ही बार आता है जब बिगड़ने पर होता है उसको ठीक करने के लिए वो आती इसलिए बिगड़ी को बनाने वाले कहते हैं परमात्मा को ठीक है तो उनका रोल सिर्फ थोड़ा सा है अगर हम पूरे फिल्म को फाइव ती, तीन घंटे का फिल्म है तो स्पेशल में मिनट का भी रोल हो गया उसका तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को समझ में आ जाता है तो वैसे इस पूरे सृष्टि को अगर हम लोग अंदाजन 5000 वर्ष समझ ले तो उसमें परमात्मा का सौ साल बहुत हो गया हंड्रेड हाँ। इीक है हाँ। तो ये परमात्मा का और उसमें भी इज डायरेक्टली नॉट अप्रोच वो किसी के माध्यम से सब करता है क्योंकि उनको तो पता है ना मेरे को इसमें आना नहीं है हुँ. तो वो किसी के थुआरा करवाता है ठीक है हुँ. तो और उनको ये भी कहते हैं कि जानी जानन हार करण करावन हुँ. हार भी कहते हैं लेकिन वो जानी जानन है लेकिन उसका वो बकाम नहीं करता करण करावन हार है वो दूसरों से जरूर करवाता है और उनको हाजिरा हुजूर भी कहते हैं जब भी आप जहां भी याद करोगे उसकी फीलिंग आएगी लेकिन वो वहा है ये नहीं कह सकते हैं। उस वस्तु में है ये नहीं कह सकते वो चेतना है ना वो किसी वस्तु में क्यों होगा है ना तो उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता महसूस किया जाता है राइट ठीक है जैसे दुनिया में कहते हैं ना कच्छ मच्छ चौतार में सब जगह परमात्मा है तो कॉन्सेप्ट रॉन्ग है सब जगह परमात्मा को याद कर सकते हैं लेकिन सब जगह परमात्मा है ये कॉन्ग कॉन्सेप्ट है ठीक है आ, ओके, तो वो चीजों को ठीक से समझना बहुत जरूरी है परमात्मा को जब चाहो चाह चाहो याद कर सकते है उसकी शक्ति ले सकते है लेकिन परमात्मा सब जगह है ये रॉन्ग है क्योंकि परमात्मा का करते हुए कल्याण सब जगह होता तो कल्याणी कल्याण होता लोग मर्डर नहीं करते ये सब चीजें जो भ्रष्टाचार है वो नहीं होता क्योंकि सब जगह परमात्मा है तो परमात्मा इज अ राइट पर्सन परमात्मा इज अ ट्रुथ तो फिर वो चीजें वहां नहीं हो सकते है ना तो कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझ पा रहे हम लोग परमात्मा को जब भी जब चाहे जहाँ चाहे याद कर सकते ये राइट वे में और वो सब जगह उसकी अनुभूति आप कर सकते हैं Okay, इसको एग्जाम्पल देके इसको एग्जाम्पल देके के बताएंगे एग्जाम्पल जैसे लैसे मैं मैं कहती हूँ कि मेरे सामने एक मूर्ति मूर्ति नहीं कोई एग्जाम्पल आप बताए मैं बताऊँ ठीक है क्यूँकी ये ये एक बहुत बड़ी चीज है हम सभी हम कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है ये हिंदुइज्म में तो हमने बच्चों को भी बड़ों को भी यही एक है पर आप यहाँ कह रहे हो की वो हर जगह नहीं है हम उसको महसूस हर जगह कर सकते हैं पर वो हर जगह नहीं है तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे प्लीज क्योंकि देखो कोई भी चीज हो ना जो चेतना है चेतना है ना परमात्मा की चेतन शक्ति है ठीक है और चेतन शक्ति जहाँ होता है उसकी शक्ति काम करती है और अगर मैं समझ लो कि एक व्यक्ति के अंदर है परमात्मा उसमें बैठ गया ठीक है ओके नो प्रॉब्लम तो वो आदमी गलत काम नहीं कर सकता ना किसी का मदर नहीं कर सकता परमात्मा जब hmm. सुनते हैं कल्याणकारी है दुख हरता है सुख करता है जब हम उसकी महिमा करते हैं hmm. वो है वैसे ही वंडरफुल है कल्याणकारी है तो उसमें अकल्याण कैसे हो रहा है hmm. तो फिर रॉन्ग हो गया ना कॉन्सेप्ट hmm. क्योंकि वो चेतना है चेतना में एक्शन है जैसे आप है आपके अंदर एक चेतना है है ना जिसकी वजह से आप सुन रहे हैं बोल रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे है तो परमात्मा वहां नहीं है वो आत्मा की शक्तियां है आत्मा के अंदर फेजेस है परमात्मा फेजेस में भी नहीं आते हैं स्वरूपों में भी नहीं आते है, नहीं आते है। हुँ। हुँ। आत्मा टेस्ट में चली जाती है गोल्डन सिल्वर आयरन आयरल और परमात्मा भी नहीं आता है वो एवर प्योर एवर सदा दाता है सदा कल्याणकारी है तो इसीलिए किसी व्यक्ति से गलत हो रहा है अगर वहां हम परमात्मा को समझ ले तो परमात्मा गलत का हम क्यों करेगा परमात्मा की तो सब बच्चे है उसको क्यों मारेगा वो है ना तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ंग हो जाता है बाकी इसके पीछे एक रहस्य है जैसे आपने कहा कि शास्त्रों में लिखा है, लोग इसको बात बताते हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो नेक्स्ट चैप्टर में कल हम लोग तो जब सृष्टि चक्र के बारे में जानेंगे तो उसमें आप ये सवाल जरूर पूछना है तो तब क्लियर हो जाएगा ठीक है ठीक है ओके और एक क्वेश्चन मैंने ये तो क्लियर है ना इसमें आपको अभी तक जी, जी, परमात्मा सब जगह अनुभव कर सकते उनको याद कर सकते लेकिन वो सब जगह नहीं है कि वो सृष्टि में रह नहीं सकता है रहेगा तो प्रेगा थोड़ी थोड़ी दूर होनी शुरू होगी परमात्मा जो है किसी भी जगह हाँ। पे रह नहीं सकता है ठीक है उनका किसी जगह पे नहीं रह सकता ये जो सृष्टि में जितने भी है ना वहाँ हाँ। पर सिर्फ वो अपना करते कर्तव्य करने के लिए किसी के माध्यम से एंट्री करेगा और चला जाएगा ही वि Okay, okay. क्यूँकी उनका घर वो परमधाम है परमानेंटली नहीं रहते हाँ. नहीं परमानेंट घर तो उनका निवास स्थान वही है ना परम हम्म हु. वो बड़े यूनिवर्स के मालिक है यार आपका ये छोटा सा चेंडू में क्या करेंगे उसको तो अच्छा भी नहीं लगेगा हम्म हु. तीन लोग में उसका कई माप ही नहीं आएगा आप यू कैनोट कैलकुलेट की कितना बड़ा उनका धाम है उनको जैसे वो रहते हाँ। हैं उस जगह पे वो रहेंगे और वो ऑलवेज पीस में रहना चाहते हैं। टॉक उनके हाँ। अंदर है ही नहीं हाँ। टॉक वाले संस्कार उनके अंदर नहीं है हाँ। लेकिन उनके अंदर सारा बीज होने के नाते उनके अंदर हर चीज का नॉलेज है अपडेटेड है वो हाँ। लेकिन उनका एक्शन्स अलग है हाँ। तो इसीलिए वो आएंगे भी अपना काम करके छुम हाँ। Any second, even not wait. वेट हाँ। ठीक है और उनको बहुत प्यार से अगर बुलाते यथार्थ आत्मिक स्थिति में रहकर तो वो आपको feel कराएगा हाँ। आपको फील कराएगा आपको हेल्प भी कर सकता हाँ। है आप हाँ। उसकी अनुभूति कर सकते है लेकिन वो वहां उपस्थित है हाँ। ये नहीं कह, ये कहना wrong हो जाता है ठीक है ना उनके लिए magic है ना अब आपके पास तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और ग्राउंड में एक छोटा सा बॉल पड़ा हुआ है उससे क्या लेना देना है ही नहीं अगर वो कहीं टूट गया फूट गया तो यू कैन रिप्लेस इट नहीं तो उसको फिर से ठीक कर देंगे वो आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है आप क्यों उसमें जाके बैठोगे हुँ। <laughs> हुँ। आप अपने मकान में रहोगे ना ठीक है ये बहुत बड़ा है उसको बहुत छोटा कर देते क्यू हमारी सोच छोटी है हुँ। हुँ। हमने उस दुनिया को वो सीनियर्स को बियॉन्ड नहीं देख रहे हैं हम लोग अपने अंदर ठीक से नहीं देख पा रहे बियॉन्ड का क्या बात करें है ना जी। तो वो चीजें हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत देश में देश शिवलिंग की पूजा करते हैं प्रतिमा का तो वो शिवलिंग भी जो है ये संस्कृत शब्द है इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो इसमें नाम और रूप दोनों परमात्मा के क्लियर हो जाता है ठीक है शिव और लिंग ये दो शब्द है शिव कल्याणकारी है लिंग माना ज्योत को कहा गया है लाइट को कहा गया है तो परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है ज्योति स्वरूप है ठीक है उनका नाम भी हो गया रूप भी हो गया ठीक है अब ये चीजें जरूरत नहीं है आपको डिफाइन करने की लेकिन जरूरत अभी अभी क्यों है क्योंकि आपको उनके साथ कनेक्शन होना है कनेक्ट होना है जैसे आपको घर में बिजली चाहिए तो पावर हाउस से आप कनेक्ट हो जाएंगे ना उनके साथ आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे हैं वो सारी चीजें करने के बाद ही आपके पास रेगुलर आप उसको यूज कर सकते बिजली को जी क्यों अभी परमात्मा की जरूरत है हम के अंदर पावर कम हो गया है तो उससे पूरी तरह से वो पावर रिसीव करने के लिए हमें उनका नाम रूप देश काल कर्तव्य इन सारी चीजों को जानना जरूरी है तो नाम हो गया रूप हो गया देश काल और कर्तव्य ये पांच चीजें बहुत जरूरी है ठीक है नाम श्यु रूप लाइट ज्योति बिंदु ठीक है हाँ। देश परम नाम हाँ। काल कलयुग के अंत समय में जब बहुत दुख बढ़ जाता है पापाचार बढ़ जाता है उस समय ही उनका एंट्री होता है स्पेशल ओपिनियंस में ठीक है हम्म इसके पहले कोई आपको इसके बारे में पूछेंगे नहीं बताएंगे ने? नहीं तो आपने नाम रूप देश आगे आ, क्या? काल काल समय टाइम कौन समय में आते हैं जब हाँ, कलयुग के अंत में कलयुग के अंत में कलयुग लास्ट स्टेज में कल हम लोग इसमें पूरा डिटेल जानेंगे कितने योग है क्या है वो ठीक है नाम रूप देश काल और पांचवा क्या कर्तव्य कर्तव्य जिसके बारे में मैंने बताया के द्वारा रचने का रचना करते हैं शंकर द्वारा विनाश करते हैं और विष्णु द्वारा पालना देते हैं ठीक है हम्म और परमात्मा को शिवैया भी कहा गया है क्योंकि वाया कहा गया है क्योंकि वो दुख के नैया से दुख वाली दुनिया से हमें तार देते हैं हम सभी को ले जाते हैं सुख की दुनिया की ओर अपने घर की और परमात्मा को अगर ये शब्द भी अगर अच्छी तरह से आप समझ लेंगे ना तो भी आपको तो समझ में आ जाएगा परम एंड आत्मा दो मिक्स शब्द है आत्मा परम आत्मा, ओके। परम का अर्थ होता है सुप्रीम ऊंचा हाइएस्ट और आत्मा माना जैसे हम आत्मा है एक चेतना है लाइवनेस है हमेशा लाइव रहता है मरता नहीं है वो ठीक है तो ये परम आत्मा और इनका नाम शिव शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी ठीक है अब थोड़ा सा जैसे हमने फर्स्ट लेसन में आत्मा के बारे में समझने की कोशिश की थी आत्मा एंड परमात्मा में क्या क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी आत्मा को परमात्मा को अगर याद करना है तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी जानना बहुत जरूरी ठीक है एक आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता आत्मा सुख दुख अनुभव करती है परमात्मा सुख दुख से परे है हुँ. आत्मा पाप और पुण्य करती है परमात्मा पाप पुण्य से भी परे है ठीक है आत्मा अपने कर्म के आधार पे फल भोगती है हुँ. परमात्मा न कर्म करता है न फल भोगता है उससे भी परे है ठीक है ना और है। आत्मा जो है हर युग के साथ साथ उसकी जो है अः रूप जो है उसका बदलता है उसकी स्टेजेस बदलते गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन इस तरह का ये चलता रहता है साइकिल में आती है परमात्मा उस साइकिल में भी नहीं आते ठीक है हुँ। हुँ। जी। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आता है जिसको आपने सुना होगा वो है आत्मा के लिए आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है आवाज फिर वो थोड़ी हो रही है आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ परमात्मा के लिए यह शब्द नहीं यूज किया जाता है ठीक है तो आत्मा अपने ही मित्र और अपने ही शत्रु है हाँ। ओके कैसे हैं <laughs> कि क्या आप अच्छे विचार करेंगे अच्छे कर्म करेंगे तो अपने दोस्त बनेंगे आप हाँ। अपने कर्मों के जरिए नहीं विचारों के जरिए विचारों के जरिया विचार से कर्म तो बाद में पहले विचार आएंगे ना आपके पास अच्छा विचारों के जरिए अगर आप नेगेटिव सोचेंगे किसी के बारे में अपने बारे में दुखी होंगे तो आप अपने शत्रु हुए तो एक्शन से भी तो होते हैं एक्शन तो सेकेंडरी पार्ट है भाई <laughs> आ, पहले भी जा जा तो फिर हम एक्ट तो हाँ हाँ हाँ इसीलिए कहा जाता है व्यक्ति हर काम दो बार करता है हर काम यू डूइंग टू टाइम्स वन इन योर माइंड एंड देन योर फिजिकल एक्शन ठीक है ना परमात्मा का ये फिलोसॉफी नहीं है <laughs> <हुँ>। <laughs> okay. तो वो तो करता है आ, है पवित्र वो सिर्फ दाता है एंड उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती है आत्मा की एनर्जी खत्म होती है आत्मा बैटरी लो हो जाती है कभी बहुत जलती भी है परमात्मा का एवर कदा चलती जो है ना जी हाँ तो अब ये सारी चीजों के साथ साथ परमात्मा के साथ हमारा रिलेशनशिप आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप इसमें एक व्यक्ति में आपने एक सुना होगा तमह माता च पिता तमय व बंधु तखा तमय व तमय व विद्या तो ये जो है किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है किसी देवता के लिए भी नहीं कहा गया है आत्मा का आंतरिक आवाज है परमात्मा के प्रति परमात्मा क्या है आंतरिक आवाज है इनर वॉइस है परमात्मा के लिए इनर वॉइस okay. हाँ हुँ. कि तुम ही मेरे पिता हो तुम ही माता हो तुम ही सब कुछ हो तुमसे ही सब कुछ हुँ. मेरा तुम ही मेरे पति हो परमेश्वर हो तुम ही मेरे भाई हो सका हो बंधु हो तुमसे ही ज्ञान मिलता है तुम ही मेरे टीचर हो गुरु हो हुँ. बाप टीचर गुरु सदगुरु सब कुछ मेरा तुम ही तुम हो क्योंकि परमात्मा एट ए टाइम तीनों ही रिलेशनशिप में आत्मा का कल्याण करने के लिए उसको फीलिंग करता है एक पिता बनके उसको प्यार देता है एक टीचर शिक्षक बनके उसको ज्ञान देता है और सदगुरु बनके उसको साथ भी ले जाता है परमधाम तो ये तीनों ही रूप में परमात्मा आकर अपना करते हुए निभाते हैं ये तीन चीजें एक ही व्यक्ति के साथ इधर भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में हम्म माता पिता भी है बंधु सुखा भी है टीचर भी है और सदगुरु भी है सतगुरु भी है हुँ। हुँ। तो ये बड़ा वंडरफुल चीज है और इसके माध्यम से हम उन्हें याद कर सकते हैं उन्हें कनेक्ट हो सकते हैं सारे दुख हर जाता है इसमें और उसकी जो पावर है उसे क्या कहते हैं परमात्मा की महिमा क्या है और आत्मा की महिमा क्या है यह भी जानना बहुत ही अच्छी जो है इंफॉर्मेशन है जैसे आत्मा के लिए कहा जाता है शांत स्वरूप हाँ। और वही चीज परमात्मा के लिए कहेंगे सागर है शांति का सागर है प्रेम का सागर है ओशन ऑफ लव पीस ओशन ऑफ पीस ओशन ऑफ पावर परमात्मा लिए हर जो उसकी महिमा है उसमें सागर की उपमा दी जाती है उनके पास अथा है खत्म नहीं होता इसीलिए गीत भी आपने सुना होगा सीमा फिल्म का का तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के हम हुँ, हुँ, हुँ, तो आत्मा उसके सामने बहुत ही छोटी है एकदम छोटा लेकिन वो क्योंकि उसके आशीष मिलती है उसके अपना माता पिता कहने के वजह से ये अपने आप को बड़ा फील करता है मास्टर फील करता है मित्र हाँ। परमात्मा के साथ हमारी कोई तुलना नहीं है हम छोटी बिंदु स्वरूप है और वो सागर है हम्म हाँ, हाँ। तो कनेक्ट होने से इस... मास्टर बन रहा। अच्छा। रहे आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपकी पहचान हो जाती है आप तो आपको खुशी होती है आपको आप एक डेरिंग फील करते हैं आप निश्चिंत रहते हैं और कभी भी उसके कोई भी काम करवाना हो एक फोन से आपका काम हो जाएगा है, है ना है। तो ये ये मास्टरी होने का अभिमान फिर लोगों को जाता है फिर कहते हैं हमारे सब में भगवान है हम ही भगवान है, है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट आप मास्टर हो वेरी गुड लेकिन मैं भगवान हूं ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट फिर से आ जाता आज hmm. तो क्योंकि आत्मा के अंदर प्यूरिटी की कमी है नम्रता की कमी है इस वजह से ये चीजें आ जाती है hmm. तो क्योंकि आत्मा के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें अभी काम कर रही है hmm. तो इस वजह से ये चीजें आ जाती हैं अगर परमात्मा को सही ढंग से आप समझेंगे तो आपकी आंखों में प्रेम के ही बने रहेंगे यू के नॉट आपके पास कोई शब्द नहीं रहेगा कि क्या बयान करूं मैं इसमें। जैसे सूरज को दिया दिखाने के समान तो वो चीजें हम लोग उसको समझने समझ लिया यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और कनेक्ट हो गए तो अहो भाग्य आपका भाग्य बनना शुरू हो जाएगा ठीक है और परमात्मा का सिर्फ एक जन्म नहीं बनाता आपका कंटिन्यू सारे ही जन्मों को आप ठीक कर सकते है परमात्मा एक मैजिकल आपको ज्ञान देता है उस ज्ञान के आधार से आप पूरे ही पूरे संसार में 84 जो भी साइकल्स है बर्थ है आपका चौरासीवी का वो चक्र को ठीक कर सकते आप हम लोग तो एक जन्म में ही परेशान होते हैं परमात्मा आपको अनेक जन्मों का कल्याण करने आते हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है अब जितना हमने इन चीजों को मंथन करेंगे उतना हमारे जीवन में उसका जो है एसेंस आता जाएगा और वो एंस इतना जो आपको सुकून देगा और वो सुकून ऐसा है कि यू कैन नॉट उसमें आप कोई चीज को बता नहीं सकता गे की मिठाई कहा जाता है इसी को hmm. आपने मिठाई खा ली लेकिन आपके शब्द नहीं है इसलिए आप बता नहीं सकते hmm. तो इसीलिए ये चीजें और वो अनुभूति इतनी सुंदर है यहाँ पर आप यू फील एज एम्पायर और वहा आप संगीत या धुन है उनकी वो बिना इंस्ट्रूमेंट की वो धुन की आप फील करेंगे उस साज में आप खो जाएंगे डूब जाएंगे और आपका पूरा शरीर लाइट हो जाएगा और आपकी आत्मा प्रकाश में हो जाती है और वो टाइम पे वो फीलिंग आ जाती है आपको यू कैन नॉट से एनीथिंग बस आपकी आंखों से कल्याण के भाव सबके लिए निकलता है एंड आप विदाउट लू uh, आपको वो अनुभूति इतनी सुंदर हो जाएगी परमरा में आत्मा का स्थिति में आप स्थित हो जाएंगे यथार्थ रूप से उस भगवान को उस परमात्मा को बाप टीचर सदगुरु के रूप में याद करना शुरू करेंगे हर एक बाप के रूप में कुछ समय टीचर के रूप में कुछ समय सदगुरु के रूप में कुछ समय या अन्य और कोई भी रिलेशनशिप आप जो भी आपके अंदर कमी है उसको आप उसमें पूरा कर सकते हैं उसमें बैठ जाने से फिर आपको जो है क्योंकि आपने उस परम आनंद में खो गए थोड़ी देर के लिए तो जैसे ही आप फिजिकल अपीरियंस में आएंगे आपको बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा यू डजेंट वॉन्ट टू टॉक एट ऑल वो टचिंग जैसे आ जाएगा एंड वन यू कैन फील द थिंग आपको किसी से भी बात करने का आपका कोई संकल्प ही नहीं आएगा कोई बात कर रहे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ये भी कोई चीज है क्यों क्योंकि जो बातें हो रही है वो बहुत छोटी जगह पे हो रही है आवाज सिर्फ एक छोटे से स्पीकर की तरह एक जगह पूरे यूनिवर्स में एक छोटा सा ग्लोब है एक छोटा सा गेम की तरह फुटबॉल की तरह समझ लो और वो ग्लोब इतना बड़ा है जो पूरी तरह से परमात्मा की जो दुनिया है जो शांति से संपन्न है उसका थोड़ा सा भी आपने अनुभव किया एक पल का एक गड़ी का आपको यथार्थ अनुभव आत्मा करती है एंड I mean, मुझे ये अनुभव हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं मेडिटेशन रूम में बैठा काफी देर तक और बाहर आ गया सीढ़ी चढ़ना होता है उधर फर्स्ट फ्लोर पे था मेडिटेशन रूम मैं बातें मिलकर कम्युनिकेट करके नीचे उतर रहा था तो सीढ़ी से जो अपोजिट डायरेक्शन में लोग आ रहे थे ऊपर जा रहे थे दे टॉकिंग तो मुझे लगा ये लोग बात क्यों कर रहे हैं वाई आर दे टॉकिंग आई एम आज तो इस तरह के कई फीलिंग्स आते हैं आपको तो इसमें जितना आप इन चीजों को समझेंगे आत्मा परमात्मा का डिफरेंस परमात्मा का कर्तव्य और आपके अपने अस्तित्व के बारे में तो ये चीज बहुत जरूरी है जितना आप इनको समझेंगे उतना ही आपको जो है खुशी मिलेगी बिल्कुल यूनिवर्सल अनुभव है ये बिल्कुल यूनिक है सोल जिसको कहते हैं वो परमात्मा के साथ जैसे जुड़ जाती है उसके अंदर जो है वो डायमंड बनना शुरू हो जाता है उसकी डार्कनेस खत्म हो जाती है उसके अंदर ओरा उसका जो है आ, आना शुरू हो जाता है उसके धीरे धीरे जैसे चंद्रमा है फुल फुलमून एंड धीरे धीरे फिर उसके कलाएं कम होती जाती है अमावस्या आता है जैसे आज सभी आज के कलयुग में आत्मा सब अमावस्या में है डार्कनेस में है और जैसे है। जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे उसमें जो लाइट का ओरा चढ़ने लगता है चढ़ने लगता है चढ़ना लगता है और वो कम्प्लीटनेस तक वो तो एनर्जी आपको रिसीव करना है जैसे ही आप वो कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस दुनिया में नहीं रह सकेंगे क्योंकि आपको जो ओरा आपके पास है ना वो ओरा जहां पर आपका कनेक्शन है वहीं पर आप जाएंगे तो वो ऊपर है सुप्रीम तो उसके पास ऑटोमेटिकली आप चले जाएंगे आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा कंप्लीट वो लाइट आ जाते ही ऑटोमेटिक आत्मा उड़ने शुरू कर देगी आज भी हम लोग उड़ना चाहते हैं हाँ। है, एनर्जी नहीं है पूरी जो एनर्जी थी पेट्रोल थी हमने खत्म कर लिया है तो उड़ेंगे ना तो हाँ। जैसे ही वो आप रिसीव करना शुरू करेंगे ऑटो हो जाएगा सारी चीजें ठीक है हाँ। तो कल हम लोग जो है परमात्मा का करते क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे हाँ। और जैसे थोड़ा सा तो मैंने बता दिया आपको कि परमात्मा का तीन कर्तव्य है वो ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं और ऑटो तो शंकर के द्वारा बुराइयों का विनाश होता है और ये दोनों काम में ऑटो चलता है ठीक है हेलो हेलो आवाज हाँ आपके बीच में रुकी थी हाँ, क्या आप बोल रहे हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है ब्रह्मा का पालन कर ब्रह्मा सृष्टि रचयता रचना रचयता है विष्णु पालक है और आ, शंकर के द्वारा हाँ। तो डिस्ट्रक्शन एंड कंट्रक्शन दोनों साथ में चलता है हुँ। हुँ। तो अब जो काम चल रहा है वो ब्रह्मा एंड शंकर का आटो काम चल रहा है एक तरफ रचना हो रही है दूसरी तरफ विनाश हो रहा है और ये दोनों कार्य पूरा होने के बाद ही आपको विष्णु के द्वारा पालना जो है वो होती है हुँ. ठीक है और ये कार्य परमात्मा को अपने संगम पे कुछ समय के लिए आकर करना पड़ता है हुँ. तो इसकी डिटेल जानकारी अपन कल सुनेंगे आप मेरे को दो तीन चीजें आपको बताई थी जो पूछना है आपको <laughs> मैं भूल जाऊंगा तो फिर वो रह जाएगा आपके पास ठीक है हेलो कि मैं, जो मैंने पूछना था आपसे वो वो कह रहे हैं वो तो आप कह रहे हैं ना जब वो चैप्टर आएगा तब मैं पूछूंगी की परमात्मा तो जैसे मैंने अभी पूछा था परमात्मा हर जगह महसूस किया जाता है ये वाला ये तो हो गया हाँ हाँ और क्या था मेरा क्वेश्चन ये सब करते हुए मुझे ये लग रहा है वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट आत्मा एंड परमात्मा वी डेंट टॉक अबाउट बॉडी ए टॉक चाहे वो पांच छह तत्वों से बना है तो पर बॉडी का तो मेन रोल तो है ना हमारे जीवन में तो हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे नहीं वो धीरे धीरे आ जाएगा ना उसके बाद में अच्छा क्या है देखो इसीलिए दे... मैं क्वेश्चन नहीं पूछती क्योंकि मुझे आ, लगता है कि इसको कवर किया जाएगा इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए अगर आपको पेड़ बढ़ाना है तो जड़ में पानी देंगे के पत्तों में पानी देंगे आप हेलो जड़ जड़ता ही जाएगा पानी तो जड़ में जाएगा तो पत्ता आगे बढ़ेगा ना हाँ तो मेन है बीज बीज पे काम करो अपने आप ये शारीरिक तो झाड़ है ना बीज अगर आपका स्वस्थ है मस्त है तो आपका पेड़ तो अच्छा ही होगा बीज अगर खराब हो गया है तो झाड़ भी खराब है हम्म तो काम तो बीच पे करना है ना आपको तो वो चीज है इसलिए परमात्मा ज्यादा वो विस्तार और उन चीजों पे नई ज्ञान देता है जिसका जरूरत नहीं है उतना ही देता है जितना आपका कल्याण हो हम्म तो मेनली आत्मा और परमात्मा हाँ परमात्मा क्या है और आत्मा हाँ। के गुण क्या है आगे हाँ। देखिये इसी से आपका जीवन बनता है जी बाकी सब चीजों में वो तो ऑटो है आपका मेडिसिन या कोई भी चीज आपके पास है आप पावरफुल है तो आप हर चीज कर लेंगे ना आप भी कहे तो कोई काम ही नहीं होगा ना आपसे तो so, परमात्मा आकर क्या है वो सर्वशक्तिमान है तो वो शक्ति आपको देने का काम करता है और शक्ति का जो स्त्रोत है कैसे आप तक शक्ति पहुंचेगी वो विधि बताता है तो अभी तक जो लर्न किया उसमें तो प्योरिटी मुझे लग रहा है तो थॉट शुड बी वेरी प्योर एंड पॉजिटिव Hmm. जो जितना भी किया उसका तो मैं कंफ्यूजन जो देख रही हूँ फ्रो माय थॉट शुड बी वेरी प्योर जितनी वो उसको हम प्योरिटी लाते जाएंगे हमारा कनेक्शन परमात्मा से hmm. स्ट्रांग होता जाएगा प्योरिटी लाने की जरूरत ही नहीं है आत्मा और परमात्मा से चिंतन शुरू हो जाते हैं तो प्योर ही हो जाता है हाँ तो उसमें सोच में प्योरिटी लाएंगे तो चिंतन होगा नहीं नहीं कुछ लाने का जरूरत नहीं आप सही जीत पे सोचना शुरू कर दो सही जगह पे संकल्प रखो अभी कंप्यूटर में बहुत सारे कीज़ है लेकिन जो की आपका काम करता है एंटर दबाओ उसके बाद ही नेक्स्ट पेज आएगा तो बाकी सब चीजों पर क्यों जाएंगे? हम्म वैसे ही तो थॉट के ऊपर तो वो करना है ना थॉट तो जैसे से कि मेरे कुछ आ, ये एक पानी का गिलास रखा है अगर मैं ये सोच ये गिर जाएगा उसके बजाय ये सोचो नहीं रखा है अभी ठीक है अभी पी लोगे ना तो तो सोच तो मेरी पॉजिटिव मुझे शुरू में तो एफर्ट करनी पड़ेगी ना तो शुरू में तो करना ही पड़ेगा ना शुरू में सारा क्लास हाँ जैसे अपने ड्राइवर और उसका कार और ड्राइवर का, का, का, का चलाने में करना स्टेयरिंग शुरू साइड करना पड़ेगा जी शुरू में तो स्टेयरिंग को हमने इधर उधर भी देखते हैं स्टेयरिंग पे भी ध्यान रखते हैं कोई कार ना लग जाए कुछ आफ्टर दैट हो जाता है जी जी तो, तो आज यही फल पुर पूरा करते हैं कल कर फिर मिलते हैं ठीक है ना ऑप सर